ओशो ध्यानसूत्र सद्गुरु ओशोकी अमृतवाणी ट्रैक बारह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 तपश्चर्या की हमारी दृष्टिया अत्यंत मेटीरियलिस्टिक है बहुत शारीरिक है हमारी दृष्टि तपस्या की जो है तपश्चर्या का अर्थ हमारे लिए शरीर कष्ट है शरीर को कोई कष्ट दे रहा तो तपश्चर्या कर रहा है जबकि तपश्चर्या का कोई संबंध शरीर के कष्ट से नहीं है तपश्चर्या बड़ी अद्भुत बात है तपश्चर्या कुछ बात ही और है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 अगर भूखा रहना कोई सद्गुण होता तो दरिद्रता गौरव हो जाती अगर भूखे मरना कोई आध्यात्मिकता होती तो दरिद्र आध्यात्मिक हो जाते लेकिन आपको पता है कोई दरिद्र कभी आध्यात्मिक नहीं होता आज तक नहीं हुआ है जब कोई कौम समृद्ध होती है तब वो धार्मिक हो पाती है जिन दिनों की आपको स्मरण है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 उन मूर्तियों से ऐसा लगता है इस आदमी ने देह दमन की होगी वैसी देहें दिखाई पड़ती हैं और फिर महावीर के पीछे चलने वाले सन्यासी देखें, उन्हें देख के लगेगा कि उन्होंने देह दमन किया है रूखे सूख गए उनके प्राण स्रोत उदास और शिथिल उनकी काया है वैसा ही चित्त भी शिथिल है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 राजा बोला ये तो कुछ चालाकी की बात है खैर उसने कहा कि मैं इसे कहां रख दू कमाल ने कहा अगर पूछते हो कहां रख दू तो फिर पत्थर नहीं मानते कहा रख दू पूछते हो तो फिर पत्थर नहीं मानते डाल दो रखने की क्या बात है और उसने झोपड़े में खोज दिया सनोलियों में वो चला गया उसने सोचा कि तो बेमानी की बात में मुड़ा और वो निकाल लिया जाएगा वो छह महीने बाद वापिस पहुंचा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 उसने कहा वो भेट ऐसी आसान नहीं थी बहुत बहुमूल्य थी कहा है वो पत्थर जो मैं दे गया था कमाल ने कहा तो मुश्किल हो गई तुम कहां रख गए थे उसने देखा झोपड़े में जाके जाऊ उसने खोंसा था वो पत्थर वहीं रखा हुआ था वो हैरान हुआ उसकी आंख खुली ये आदमी अद्भुत था इसलिए वो पत्थर ही था इसको मैं वितरागता कहूंगा ये विराग नहीं है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 उस मंदिर के वहां लिखा था ही वहां एक तख्ती लगी थी उस पे लिखा था यहां दुनिया समाप्त होती है बहुत घबरा गया तख्ती आ गई थोड़ी ही दूर दुनिया समाप्त होती है नीचे तख्ती के लिखा था आगे मत जाना लेकिन उसे दुनिया का अंत देखा था वो आगे गया थोड़े ही फासले पे जाके दुनिया समाप्त हो जाती थी एक किनारा था और नीचे खड्ड था आनंद उसने जरा आ प्राण कब गए वो लौट के भागा वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकता वह अनंत खड्ड था छोटे खड्ड घबरा देते हैं वो दुनिया का अंत था अंतिम था खड्ड अंतिम फिर उस खड्ड के नीचे कुछ भी नहीं था सुन देखा और वो भागा वो घबराहाट में मंदिर के अंदर चला गया और उसने पुजारी से कहा अंत तो बड़ा खतरनाक है उस पुजारी ने कहा अगर तुम कौन जाते तो जहां दुनिया समाप्त होती है वहीं परमात्मा मिल जाता है तो अगर तुम कूद ही जाते उस खड्ड में तो जहां दुनिया समाप्त होती है वही परमात्मा मिल जाता है। लेकिन उतना साहस जुटाना कि अनंत खड्ड में कोई कून जाए जब तक ना हो तब तक ध्यान के लिए भूमिकाएं जरूरी है अनंत खड्ड में खूनने के लिए जो राजी है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 फिर कुछ शेष होंगे उनका कल हम विचार करें